आठ का शीर्षक है एक की, एक की दो की दो बहने थी एक का नाम था एक किस वाली और दूसरी का नाम था दो केस वाली हम hmm. दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं <laughs> एक केस वाली का एक ही बाल था hmm. इसलिए सब उसे ए की बुलाते थे दों केस वाली बड़ी घमंडी थी हम्म उसके दो बाल थे इसलिए सब उसे दोक की बुलाते थे अम्मा सोचती थी कि दो की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं <laughs> और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहां काम में जो उलझे रहते थे दो की हमेशा अपनी बहन पर रोब जमाती रहती <laughs> एक दिन एक की घने जंगल में गई चलते चलते वो घने जंगल के बीच आ पहुंची सुनाटा था अचानक उसने एक आवाज सुनी पानी में एक भी आहट भी आ सी लगी है। उई महंदी पिला दो एक की रुकी और उसने चारों तरफ घूम कर देखा आगा। आगा। वहां तो कोई नहीं था फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी जिसके पत्ते सरसरा रहे थे पास में ही पानी की धारा बह रही थी एकी ने चुलू में पानी भर कर एक बार दो बार जो कई बार झाड़ी के ऊपर डाला मेहंदी की झाड़ी बोली धन्यवाद इक्की मैं तुम्हारी यह मदद याद रखूंगी देख की आगे बढ़ गई फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवास सुनाई दी लगी है कोई मुझे खाना खिला दो एक की ने देखा कि एक मर्यल सी गाए पेड से बंधी हुई थी एक की ने घास फूस इकठी की अँँ और गाय को खिला दी उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया बहन ने बात एकी मैं तुम्हारी यह मदद हमेशा याद रखूंगी गाय ने कहा एक ही अब चलते चलते थक गई थी उसे गर्मी भी लग रही थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे कहां जाए तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी एक की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई कोई है एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला बूढ़ी अम्मा ने कहा आहा आ गई, आ गई मेरी बच्ची मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी आओ अंदर आ जाओ एक की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा बूढ़ी अम्मा ने कहा आहो बेटी तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है हां पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो हम फिर हम खाना खाएंगे हम एक कीने शरमाते हुए कहा नहीं नहीं अम्मा ने पुचकार कर कहा अरे नहीं क्या फैसा मैं कहती हूं फैसला करो जी एक ही ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली हां फिर पता है क्या हुआ एक्की ने जैसे ही अपने सिर से तॉलिया अठाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे हाँ हाँ, हाँ? हाँ? हाँ? <laughs> एक इतनी खुश हुई कि वो खाना खा ही नहीं सकी बस बार-बार वो बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही <laughs> <laughs> बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा आ तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो एकी के तो जैसे पंख ही निकल आए वो सरपट घर की तरफ दौड़ चली रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी घर पहुंचकर एककी ने सारी कहानी सुनाई दुखी कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी दोख की इतना तेज भाग रही थी कि ना उसने प्यासी ज़ाड़ी और नहीं भूखी गाये की पुकार सुनी वो तो धड़ धर धड़ाती हुई जोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुकम दिया मेरे लिए नहाने का पानी तयार करो हाँ, हाँ। आओ मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी पानी तैयार है नहा लो बूढ़ी अम्मा ने दुख की से कहा झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोकी ने तौलिया सिर से हटाया उसकी तो चीख निकल दे दोकी के दो ही तो बाल थे और वेब ही झड़ गए थे रोतेरोते दो की घर की तरफ चलने लगी रास्ते में उसे गाए ने सींग मारा और मेहंदी की जाड़ी ने काटे चुब हो दिये मगर अब दो की अपना सबक सीख चुकी थी इसके बाद एक की दो की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी <laughs> एक की, दो की। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विषय संयोजन डॉ मंजुला माथुर पाठ समन्वय डॉ लता पांडे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर आलेख संध्या राव कलाकार नीरज शर्मा शारदा गुप्ता अरिदमन शर्मा राजेश श्री त्रिवेदी सपना सिंह और ज्योतिका तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े ध्वनिंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग Dàvud Jal Chaturvedi, Narman, Vandana Arimardhan, tathà Phrasthuti c -e